प्रश्नोपनिषद शांक भाष्य प्रश्न दो किंच तथा देवाना वर्णित पितृण प्रथमा स्वधा ऋषीण चरित सत्यम अथर्वांगी रामी देवताओं के लिए वर्णित है पितृगण के लिए प्रथम स्वधा है और अथर्वांगी ऋषियों यानी चक्षु आदि प्राणों के लिए सत्य आचरण है असी भवसी तम वर्णीतमो हविषा प्रापयतम पितृण नंदी मुखे श्राद्धे पितृभ्यो दईते दीयते साधा सा अपेक्षा प्रथमा तस्या अपि तस् पितृभ्य प्रापिताे कि चक्षुरादीना अंगिरसाम अंगिसा अंगिरसूता अथर्वाण ते प्राणो वाथर्वाति श्रुते हरिता चेष्ट सत्यम अवितथम देहधारणाद्यूपकरण तमेंवाची तो देवताओं के लिए वर्णिता हवियों को पहुँचाने वालों में श्रेष्ठ है पितृगण की प्रथम स्वधा है नंदे श्राद्ध में पितरों को जो अन्नमयी स्वधा दी जाती है वह देव प्रधान कर्म की अपेक्षा से प्रथम है उस प्रथम स्वधा को भी पितरों को प्राप्त करने कराने वाला तो ही है ऐसा इसका भावार्थ है तथा ऋषियों यानी चक्षु आदि प्राणों का जो कि प्राणों वा इस रु श्रुति के अनुसार अंगिरस अंग के रस स्वरूप अथवा है उनका सत्य अवितथ अर्थात देहधारणादि में उपकारी चरित आचरण भी तू ही है इंद्रस्व प्राण तेजसा रुद्रो से परिरक्षिता तमंतरिक्षे तर सूर्यस्व ज्योतिषाम पति हे प्राण तू इंद्र है अपने संहारक तेज के कारण रुद्र है और सौम्य रूप से अब सब ओर से रक्षा करने वाला है तो ज्योतिर्गण का अधिपति सूर्य है और अंतरिक्ष में संचार करता है इंद्र परमेश्वरस्व हे प्राण तेजसा वीण रुद्रोशी संघर जगत स्थितौ चरिमंताद्रक्षिता परिरक्षिता परिरक्षितामेव जगत सौम्यन रूपेण अजस्त्रम तरसि उदयास्तमयाभ्याम सूर्यस्तमे चर्वेश ज्योतिषाम पति ही हे प्राण तो इंद्र परमेश्वर है तू तो अपने तेजवीर से जगत का संहार करने वाला रुद्र है तथा स्थिति के समय अपने सौम्य रूप से तू ही सब ओर से संसार की रक्षा पालन करने वाला है तू तो ही उदय और अस्त के क्रम से निरंतर आकाश में गमन करता है और तू ही समस्त ज्योतिर्गणों का अधिपति सूर्य है यदा तम अभिवर्षस्थ मेथा यदा षस्थेमा प्राणते प्रजा आनंद रूपा ठंती काम आज्ञा भविष्य हे प्राण जिस समय तू मेघरूप होकर बरसता है उस समय तेरी यह संपूर्ण प्रजा यह समझकर कि अब यथेक्ष अन्न होगा आनंद रूप से स्थित होती है यदा परजन्यो पर्जन्यो भूत माहा प्रजा प्राणते कुर्वन्ति कुर अथवा प्राण तवे माहा प्राणते तेम प्रजा स्वात्मूतादन संवर्धितादी वर्षण दर्शनम्चंद सुखं प्राप्ता इव सत्य कामाय भविष्यति भविष्य अभिप्रायः जिस समय तू मेघ होकर बरसता है उस समय यह संपूर्ण प्रजा अन्न पाकर प्राणन यानी प्राण क्रिया करती है यह इसका भावार्थ है अथवा जो समझो कि हे प्राण ते तेरा स्वात्मभूत यह प्रजा तेरे दिए हुए अन्न से वृद्धि को प्राप्त होकर तेरी वृष्टि के दर्शन मात्र से आनंद रूप अर्थात सुख को प्राप्त हुए के समान स्थित है उसके आनंद रूप होने में यह अभिप्राय है कि उस वृष्टि से उसे ऐसी आशा हो जाती है कि अब यथेक्ष अन्न उत्पन्न होगा किंच इसके लिए रात स्व प्राण कर शिता विश्व सत्पति वैमा से दाता पिता हे प्राण तू व्रात्य संस्कारहीन एक नामक अग्नि भोक्ता और विश्व का सतपति है हम तेरा भक्ष देने वाले हैं हे वायु, तू हमारा पिता है अन्यस्य संकर्तु अभावा संस्कृतो वाच्यम स्वभावत एव शुद्ध इत्यभिप्रायः। प्राण कर्षिव आथर्वण प्रसिद्ध एक नाम सन्नता सर्विसाम तमेवर्व सतो से पति ही सत्पति ही साधुर्वा पति ही सत्पति प्राण सबसे पहले उत्पन्न होने वाला होने से किसी अन्य संस्कार कर्ता का अभाव होने के कारण तू व्रात्य संस्कारहीन है तात्पर्य यह है कि तू स्वभाव से ही शुद्ध है तू आथर्वणों को एक यानी एकर्षि नामक प्रसिद्ध अग्नि होकर संपूर्ण हवियों का भोगता है तथा तू ही समस्त विद्यमान जगत का पति है इसलिए अथवा सब सबका साधुपति होने के कारण तू सतपति है वयम पुनराद्यस्य तवादनीज हविषो दाता पिता मातृस्व हे मातृस्वनोस्माक अथवा मातृस्वनो वायुस्व अत सर्वस्व जगतः पितृत्व सिद्धम् हम तो तेरे आद्य भक्ष्य हवि के देने वाले हैं हे मातृस्वन तू हमारा पिता है अथवा जो समझो कि तू मातृस्वन वायु का पिता है अतः तुझमें संपूर्ण जगत का पितृत्व सिद्ध होता है किम बहुना अभी क्या या ते प्रतिष्ठिता या च्रोत्र या चक्षुषी या चनसी संतता शिवाम ताम कुरोत्क्रमीही तेरा जो स्वरूप वाणी में स्थित है तथा जो श्रोत्र नेत्र और मन में व्याप्त है उसे तू शांत कर तू उत्क्रमण न कर याते ते तदीया तनुर्वाची प्रतिष्ठिता वक्तृत् वदनचेषा कुरती याोत्रे या चक्षुषी या च मनसी संकल्पादिव्यापारेण संतता समनुगता तनुस्ताम शिवाम क्रमणेन अशिवाम शांता मोत्क्रमुक्रमणेन रित्यर्थः तेरा जो स्वरूप वक्तारूप से बोलने की चेष्टा करता हुआ वाणी में स्थित है तथा जो स्रोत्र नेत्र और संकल्पादि व्यापार से मन में व्याप्त है उसे शिव शांत कर उत्क्रमण न कर अर्थात उत्क्रमण करके उसे अशिव में न कर किम बहुना बहुत क्या प्राण से देवे यहाँ स्वश्रेष्ठ प्रज्ञा च विधेन यह सब तथा स्वर्ग लोक में जो कुछ स्थित है वह प्राण के ही अधीन है जिस प्रकार माता पुत्र की रक्षा करती है उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा हमें श्री और बुद्धि प्रदान कर लोके वशे सर्विदम यकंचि उपभोग जातव तृतीयस्याम दिव्य चतिष्ठिता देवाद्युपभोग प्राण एवेशिता रक्षिता अतो मातेव पुत्रन स्म्माक्षस्व पालस्व तमित्ता हि बाह्य बाह्य क्षत्रिया श्रिय शिष्ठ श्रिय प्रज्ञा चस्थिनताधेह नो विधत्स्व इत्यर्थः इस लोक में यह जो कुछ उपभोग की सामग्री है वह सब प्राण के ही अधीन है तथा तो त्रिदिव अर्थात तीसरे द्योलोक स्वर्ग में भी देवता आदि का उपभोग रूप जो कुछ वैभव है उसका भी ईश्वर रक्षक प्राण ही है अतः माता जिस प्रकार पुत्रों की रक्षा करती है उसी प्रकार तू हमारा पालन कर ब्राह्मण और क्षत्रियों की श्री विभूतियां भी, भी तेरे ही निमित्त से है वह श्री तथा अपनी स्थिति के निमित्त से ही होने वाली प्रज्ञा तू हमें प्रदान कर ऐसा इसका भावार्थ है सर्वात्मतःया वाघादि भी प्राण स्तुत्या गमित महिमा प्राण प्रजापतिरतेत्यव इस प्रकार वागादि प्राणों के स्तुति करने से जिसकी महिमा सर्वात्म रूप से बतलाई गई है वह प्राण ही प्रजापति और भोगता है यह निश्चय हुआ यीमत् परमहंस परिभ्राज काचार्य श्रीमद्गोविंदूज्यपादिष्य गोविंद भगवत प्रश्नोपनिषद्भाषे द्वितय प्रश्न